और आमना सामना होने पर बस एक दूसरे को देखकर इसे थोड़ा छेड़ा जाए कुछ मजा लिया जाए इससे और हो सकता है कि फिर कुछ जानने को मिले इसी बहाने दोस्ती भी हो जाएगी सोचकर विक्रांत वापस बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा दरवाजा हल्का खुला हुआ था सो वहाँ दरवाजे के पीछे खड़े होकर विक्रांत में अंदर की तरफ देखा तो वहां पेशाब कर रहा था इसके साथ ही उसने अपने कान पर फोन लगा रखा था वो शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था लेकिन जहाँ पर विक्रांत खड़ा था वहां उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी जब विक्रांत के दिमाग में एक और आइडिया आया जरा सुनते हैं कि ये क्या बात कर रहा है क्या पता केस से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है ये सोचकर विक्रांत उसकी बात सुनने के लिए सटीक जगह ढूंढने लगा। तभी ट में, में, तो तो में चल रही बात सुन सकता है क्योंकि दोनों टॉयलेट के बीच बनी पार्टीशन वॉल ऊपर से खुली हुई थी इस वक्त विक्रांत जेंट्स टॉयलेट में तो जा नहीं सकता था और ना ही वो जहा खड़ा है इससे आगे बढ़कर उसकी बात सुन सकता था क्योंकि अगर विक्रांत यहाँ से थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो फिर टॉयलेट में लगी लाइट की वजह से उसकी परछाई अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी और फिर वो अलर्ट होकर बात करना बंद कर देगा एक बार के लिए तो विक्रांत के दिमाग में यह भी आया कि वो टॉयलेट की लाइट ऑफ कर दे लेकिन फिर उससे देवाशीष और ज्यादा अलर्ट हो जाता है आखिर में विक्रांत को सबसे सटीक यही लगा कि वो लेडीज टॉयलेट में जाकर इसकी बातें सुनने लगे वैसे भी होटल के भीतर बना यह पब्लिक टॉयलेट था तो यहाँ बहुत कम लोग ही जाते थे ज्यादातर लोग अपने रूम में बने टॉयलेट में ही यूज करते थे तो विक्रांत निडर होकर लेडीज टॉरट में घुस गया और फिर उसने अंदर से डोर लॉक कर लिया इसके बाद बड़े ध्यान से मुखर्जी की बात सुनने लगा। विक्रांत का शक सही निकला। वो सच में इस मकबरे वाले मर्डर केस के बारे में ही बात कर रहा था अरे वरुण मेरी बात सुनो देवाशीष शायद अपने किसी ऑफिस के दोस्त से फोन पर बात कर रहा था तुम्हें याद है वो जो एक मकबरा कुछ साल पहले सोलापुर में मिला था वो मकबरा कितना छोटा सा था लेकिन जहां पर चोरी हुई थी तो चोरों ने वहां पर भागने के लिए कुल सोलह से भी ज्यादा रास्ते बनाए हुए थे लेकिन ये वाला देखो ये उस मकबरे से कई गुना ज्यादा बड़ा है लेकिन इसमें चोरों ने सिर्फ एक ही रास्ता भागने के लिए बनाया है और इस मकबरे के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही लोगों को पता चला है इसका क्या मतलब हो सकता है मुझे तो इसका मतलब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस मकबरे के बारे में चोरों को भी नहीं पता था और ना ही उन्होंने बनाई है वो चोरों ने नहीं बनाई है और ये भी बात है कि जो भी आदमी इस मकबरे में चोरी करने के नीयत से आया था वो कोई आम आदमी नहीं है ये सुनकर विक्रांत सन्न रह गया क्योंकि जिस चीज का शक विक्रांत को पहले से था सेम वही बात ये फोन पर भी कर रहा है इस वक्त विक्रांत को देवाशीर्ष की बात सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है तो चुपचाप वहाँ लेडीज टॉयलेट पर बनी पार्टीशन वॉल से सट सारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था अब वो और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं तो बाथरूम में हूँ टॉयलेट करने आया हूँ दिमाग खराब हो गया यार यहाँ बहुत गंदा प्लेस है देवाशीष ने कहा अब क्या ही करूं? बाहर बारिश हो रही थी और रूम में रहकर तुम्हें कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ दूसरा डिटेक्टिव भी रूम में बैठा हुआ है अरे डोंट वरी कोई नहीं सुन रहा मैं बाथरूम में अकेले हूँ कोई नहीं है यहाँ तभी तो तुम्हें फ़ोन किया ये सुनकर विक्रांत हंस पड़ा शायद इसने ये कहावत नहीं सुनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं यह मकबरा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है देवाशीष ने आगे कहा क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारे मकबरे देखे हैं लेकिन कोई भी इतना बड़ा नहीं होता और दूसरी बात ये जिस जगह पर है वो भी बड़ा अजीब है भला कोई नवाब अपने सेनापति के लिए ऐसी वीरान जगह पर मकबरा क्यों खुदवायेगा हम्म हाँ वो बात सही है सही है भाई कौन खुद को लाइमलाइट में नहीं रखना चाहता लेकिन कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि वहाँ आसपास पास गाड़ियों के टायर के निशान तो नहीं मिलेंगे क्योंकि तो बारिश भी खूब हुई है वहाँ सैकड़ो गाड़ियाँ आती जाती है हाँ लेकिन यहाँ इगतपुरी के इस एरिया के आस का सीसी फुटेज चेक करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि वहां से जरूर कुछ पता लगेगा और इस आदमी का मर्डर लगभग पच्चीस दिन पहले हुआ है जहाँ तक मेरा अनुमान है तो फिर हमें पिछले पच्चीस तीस दिनों के भीतर का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा और हाँ एक चीज और ये चोरी करने वाले लोग जहाँ तक है रात के समय में ही ये यह यहाँ आते जाते रहे होंगे तो रात के फुटेज बहुत ध्यान से चेक करना ये सुनकर विक्रांत और दंग रह गया ये आदमी ठीक वैसे ही सोच रहा जैसे विक्रांत ने सोचा था ठीक उसी तरह से दिमाग चला रहा है क्या अरे नहीं नहीं नहीं हाँ अभी दो या तीन घंटे में फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो नहीं ये आदमी नहीं इन्वॉल्व रहा होगा मैं श्योर हूँ ये आदमी चोरों के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था मैंने डेड बॉडी को ध्यान से देखा था भाई वहीं पता चल गया था मुझे ये चीज सुनकर विक्रांत फिर से हैरान रह गया क्योंकि उसने भी ठीक यही अनुमान लगाया हुआ था अरे तुम शर्त लगा लो मेरे से ये आदमी नहीं इन्वॉल्व था देवाशीष ने फोन पर हंसते हुए कहा तुमने अगर डेड बॉडी देखी होती तो तुम्हें भी तुरंत से समझ में आ जाता है कि रॉबरी में इन्वॉल्व नहीं था कोई भी डिटेक्टिव एक नजर में यह बात पकड़ लेगा नहीं पहली बात तो उसकी उम्र ही तकरीबन साठ या 70 साल की है इस उम्र में भला कौन इतनी दुर्गम चोरी करने की हिम्मत कर सकता है देवाशीष ने कहा इतनी उम्र में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मकबरे की खुदाई करके और सुरंग बनाकर वहां पर चोरी करे हाँ भाई श्योर है उसके गले तक हड्डी के पास टाके का निशान था मतलब कि उसने अपने थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड ऑपरेशन भी करवाया हुआ था और हाँ उसके दाहिने पैर की लंबाई भी बाएं पैर से कम थी मतलब कि उसका एक पैर डैमेज भी था वो ढंग से चल फिर भी नहीं पाता था ऐसी हालत में भला कोई ऐसे चोरी कैसे कर सकता है बल्कि अगर उसे कोई अपने साथ लेकर भी आएगा तो भी उसके लिए मुसीबत भी है नहीं नहीं उसे मारकर वहां अंदर भेजाया गया है मैंने उसके कपड़े और शरीर को नोटिस किया था न तो उसकी शर्ट पर कोई निशान था और ना ही शरीर में कुछ ऐसा था कहीं मिट्टी वगैरह भी नहीं लगी थी अगर उसे बाहरी मारकर अंदर ताबूत वाले में घसीट कर ले जाया गया होता, तो उसके शरीर में कुछ तो निशान होता और दूसरी चीज उस आदमी के सिर में किसी कुल्हाड़ी या चापड़ से वार किया गया था इस तरह के वार से उसके सिर से खून की फुहार भी छूटी रही होगी लेकिन बाहर कहीं भी खून का निशान नहीं था मतलब की उसे ताबूत वाले चैम्बर में ही मारा गया है और फिर तुरंत उसे ताबूत में पहले से पड़े कंकाल के ऊपर डालकर ताबूत को बंद कर दिया गया भगवान कमाल का आदमी है ये तो विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया इतनी डिटेल में ये सोचता है गजब का दिमाग है इसका इतना तो विक्रांत ने भी कभी नोटिस नहीं किया था इतनी बारीक डिटेल भी इस बंदे ने नोटिस करके रखा था देखो एक चीज तो जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि मर्डरर बहुत ही शातिर और खतरनाक है वो शायद मनोरोगी भी हो सकता है वो पिछले कई सालों से मकबरे के भीतर चोरी करने का प्लान बना रहा होगा और फिर जब वो चोरी करने के लिए वहां पहुंचा तो वहां मकबरे के भीतर उसे ये आदमी मिल गया होगा उसने बेरहमी से उसका मर्डर किया और फिर मजे के लिए उसी डेड बॉडी को ताबूत के भीतर ही रख कर चला गया मतलब कि ये मर्डरर क्रिमिनल माइंड का है और ये पहले भी कई जुर्म कर चुका है तुम इस केस से रिलेटेड मुजरम की लिस्ट निकालो जो भी पुलिस रिकॉर्ड में है वहां से जरूर कुछ पता चलेगा हाहा। अरे तुम इतने हल्के मत लो यहाँ बहुत एक्सपर्ट डिटेक्टिव है सब एक से एक है अरे वो विक्रांत सक्साना विक्रांत सक्सेना भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ है बहुत चलाक है वो अभी उसने छब्बीस साल पुराना केस सोल्व किया था विक्रांत बड़े ध्यान से देवाशीष को खुद के बारे में बात करते हुए सुन रहा था उसे अपने बारे में सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था लेकिन तभी उसे दरवाजे पर किसी के होने की आवाज सुनाई पड़ी वहां लेडीज टॉयलेट के बाहर कोई लेडीज जोर जोर से डोर पर पीटते हुए चिल्ला रही थी जल्दी खोलो प्लीज कौन है अंदर दरवाजा खोलो जल्दी खोलो